श्रीम्यशोदा सुतपदकमले नार भक्तिन ये कन्या प्रिय गुणक कथने नानुरक्क्तास्य श्री लीला ललित रस कथा सादरऊ नैब कर्णऊ देखता देखता धिकेता कथयति सततम् कीर्तनस्थो मृदंगज <coughs> हिण्यगर्भम मी हर तात् परम ब्रह्म विन कृष्ण नंदा मह बृंदा टवी वंदे नम kamalana bhaya nama kamalama line nama कमल कमलप नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रणति तस्म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 जन्म कर्माधा नि संति मेघ सहस्रश न शक्य अनुसंख्या तू मन तत्वान्न मयापी भगवान कहते हैं मेरे नाम मेरे रूप अन हैं अनंत नाम रूपा विष्णवे प्रभ वो सब एक ही के अनंत रूप हैं है बहुमूर्तिय मूर्तिकम भागवत कहती है दसम स्कंद के में अध्याय का सातवां श्लोक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 स्वयं भगवान है ये स्वयं भगवान का अवतार हमेशा नहीं होता सातवें मनवंतर के अठाईसवी चतुर्बु चतुर्जुगी के द्वापर में स्वयं भगवान का अवतार होता है और बाकी द्वापरों में युगावतार होता है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 गोपाल पूर्व तापनीोपनिषत वंचावा मंत्र वेद में कृष्ण शब्द का अर्थ किया गया कृषि भूवाच का शब्द और नश्चंद तयोरक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत अभिधी ये गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद का पहला मंत्र भर ब्रह्म सुप्रीम पावर श्री कृष्ण है प्रश्न किया गया कह परमो देवा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 गोपाल पूर्व तापनीयनिषद का दूसरा मंत्र इसका उत्तर दिया कृष्णो वही परम दैवतम वो सुप्रीम पावर परात पर भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है गोविंदान मृत्यु विभेद गोविंद से मृत्यु डरता है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 छत आयतरेपनिषत एक एक सक्रे प्रश्नोपनिषद छ आई छत बृहदारण्यकोपनिषत एक दो पांचाई छत छोग्योपनिषद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 पुरुषः ष भवति तत्क्रुर्भवती भवति कुरुते यम कुरुते तद भी निष्प्य बृहदारण्यकोपनिष्चार चार, चार पाँच अस्त तो भगवान्नी कृष्ण क्या है आदिकारण कारण है उनका कोई कारण नहीं अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता कृष्णो ब्रह्म शास्वतम कृष्णोपनिषद बारहवा मंत्र कृष्ण हवैहर परमो देव सर्विधश्वर्य परिपूर्ण भगवान गोपगोपीस्यो बृंदाराधि बृंदावनाधिनाथ स एक तस्वैतनुर्नायणखिल ब्रह्माधिपतिकोशह प्रकृते प्राचीनो नस्तने्लानी सन्धिनी ज्ञनेच्छा क्रियालादिनी बरियसी परमांगूता राधा कृष्णन आराध्यते इति राधा राधो भावार्थ समझ लो केवल ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान सर्वेश्वरो सर्व्यापक सर्वातरियामी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 माइक बुद्धि क्या जानेगी आपकी माइक बुद्धि तो आपको ही नहीं जान सकती इंद्रियाणे पराण्ञ्याहर इंद्रिय व्यापरम मना मन अस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे पर तस्तु सा बुद्धि से परे है गीता तीन बयालीस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 गोपियों की चरण धूल चाहता है शनकाधिक परमहंस नरक बास मांग रहे हैं कि प्रेमयुक्त नरक वास ठीक है प्रेम रहित ब्रह्मानंद नहीं चाहिए इस सतयुक्त के ज्ञानियों की बात कर रहा हूं मैं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 कृष्ण क्वे स्व परमात्मा निरूढ़वा नीश्वरो भजतो विदुषो पिशाक्षास्तरो त्यागदराज राजोपयुक्ता दस मंद के सैतालीस में अध्याय का उनसठवा श्लोक उद्धव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 श्रिओनीता प्रसाद स्वोषिता नलिन गुचा कुन्यासोत्सवेश भुज दंड गृहतकंठल्धशिषा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 इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे वृंदावन में कोई लता गुल्म बना दो ताकि गोपिया जब इधर से निकले तो उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊ क्यों अरे इन गोपियों ने वो अवस्थान प्राप्त कर लिया प्रेम के द्वारा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 अब भगवान देवकी के मन में बैठे थे पेट में नहीं गए थे भगवान मन आनक दुंदुभे दसम स्कंद के दूसरे अध्याय का नवा श्लोक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 कोई भी चीज खाना कपड़ा सब पागल सरीका हो गया वो भी गोलोग गया भय से ही सही तो तस्मात बैरान न निर्भय भये नहात कामे प्रेम से चाहे काम भाव से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 दसम स्कंद के उन्तीसवें अध्याय का ग्यारहवा श्लोक हाथा ठन का परीक्षित का परीक्षित ने कहा कृष्ण विदु परंकांत नया मुने गुण प्रवाह परमस्ता परमस्तासां धिया कथम महाराज अपराध क्षमा हो गोपियों ने काम भाव से मन लगाया तो ये तो काम भाव तो रजोगुण है तो तीनों गुणों से वो परे कैसे हो गई उनको तो बंधन होना चाहिए तो हसे सुखदेव परामंश राजा है इसकी बुद्धि वही राजा वाली रह गई उन्होंने कहा उत्तम पुरस्तादे तत्ते तथे चैद्य सिद्धम यथागता अभी अभी तुझको हमने बताया था कि शिशुपाल को गति मिल गई दुश्मनी करने से भी तो किमुता किमूता प्रिया गोपियां तो प्यार करती थी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 तो मतोषस्थिता गोपि का कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भाव जयु भक्तिर्ज से ददा मुक्ति मतुला जार सदति पाराण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 कि ब्रह्मानंदी का ब्रह्मानंद बरबस छूट जाता है और वो प्रेमानंद में बरबस बस हो जाता है खींच जाता है क्या बात है ये अभी तो आप लोग समझ नहीं सकते मैंने एग्जाम्पल से आपको जरूर समझा दिया है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 सिद्धांत से कोई भेद नहीं है ओ अद्वयम बदंत तत्व यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेती परमात्मे भगवानिति सद्य ये तीन शब्द बोले जाते हैं पानी बर्फ भाप